गीता तत्वचिंतन आत्मा का आश्चर्यमय आयाम अब आश्चर्य बदवदती तथाइव चान्यह इस वाक्य को ले लें यहाँ भी यदि आश्चर्य आश्चर्यवत को आत्मा का विशेषण माने तो उसका अर्थ ऊपर जैसा ही होगा यदि उसे अन्यह का विशेषण माने तो अर्थ होगा कि आत्मा का वक्ता भी आश्चर्यमय है आत्मा का वक्ता होना उसके दृष्टा होने की अपेक्षा कठिन है जैसे आत्मदर्शन हो गया वह मौन हो जाता है उसे बोलने में रुचि नहीं रह जाती यहाँ ढोंगी की बात नहीं हो रही है ढोंगी तो बस बोलता ही बोलना ही जानता है उसे आत्मानुभव कहाँ पर जो यथार्थता आत्मदृष्टा है वह आत्मा के आनंद में ही डूब जाता है एक तो ऐसे आत्मदृष्टा ही अत्यंत कठिनाई से मिलते हैं उनमें आत्मा का वक्ता और भी कठिनाई से मिलता है ऐसे आत्मद्रष्टा जब वक्ता बनते हैं तब यही यथार्थ में गुरु का काम करते हैं ऐसे गुरु आश्चर्यमय ही होते हैं इन्हें संसार को मिथ्या भी समझना होता है और सत्य भी यदि ये संसार का मिथ्या न समझे तो उपदेश का मूल्य क्या रहा ये तो फिर ढोंगी की श्रेणी में आ गए अतः जो आत्मवक्ता है उसके लिए संसार के मिथ्यात्व तो का अनुभव अनिवार्य है पर साथ ही उसे संसार को सत्य भी मानना पड़ता है यदि न माने तो मिथ्या संसार में मिथ्या लोगों को उपदेश कैसे देते बने तब तो उपदेश भी मिथ्या ही होगा यही वक्ता की कठिनाई है और ऐसे जो वक्ता कभी मिल गए तो वे आश्चर्यमय ही होते हैं यदि आश्चर्यवत को वजती का विशेषण माने तो अर्थ होगा कि आत्मा का कथन करना आश्चर्यमय है यह भी सही है जिस आत्मा के लिए कहा गया कि न तत्र वाक गच्छती वहाँ वाणी नहीं जाती यथोवाचो तो निवर्तनते अप्राप्य मनसास जहाँ पर वाणी मन के साथ जाकर और उस आत्मतत्व को न पाकर लौट आती है उस अवस्था का वर्णन वाणी के द्वारा कैसे संभव है जिसे श्रुतियाँ यह नहीं यह नहीं और अवांग मनस गोचर कहकर पुकारती है उस आत्मा का कथन कर पाना भी आश्चर्यमय ही है आत्मा का दृष्टा और वक्ता ही आश्चर्य में नहीं है बल्कि उसका स्रोता भी आश्चर्यमय है संसार के इतने आकर्षणों को छोड़कर शुद्ध सुदूर नित्य गीत एवं वाद्य यंत्रों को छोड़कर जो आत्मा का गीत उसका उपदेश सुनने को तत्पर है वह आश्चर्यमय ही है यही अर्थ ध्वनित हुआ है आश्चर्यवत चैन चे, चयन मन्य श्रृणोती से आश्चर्यवत यदि आत्मा का विशेषण है तो अर्थ ऊपर के ही समान हुआ यदि वह अन्यह का विशेषण है तो अर्थ हुआ कि आत्मतत्व का श्रोता भी आश्चर्यमय है जो तत्व इतना अपट्रेक्ट अमूर्त इतना अपट्रक अप्रू गुण है उसे सुनने का जानने का जिसमें आग्रह है वह अवश्यमय आश्चर्यमय है ऐसी ही श्रोता कालांतर में दृष्टा बन जाता है इसी प्रकार यदि आश्चर्य व श्रृणौती का विशेषण है तो अर्थ यह होगा कि आत्मा का श्रवण भी आश्चर्यमय ही है जिसको ठीक ढंग से बताया नहीं जा सकता उसे सुनने का आग्रह भी हसरत के ही समान है कोई कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने गया जब उसने वहाँ जाकर दर्शन के लिए तो आश्चर्य में डूब गया जब लौटकर उसने गांव के लोगों से वहाँ का वर्णन किया तो आश्चर्य में मानो पगा हुआ बोलने लगा श्रोताओं में अनेकों ने कुतूहल और जिज्ञासा से सुना पर जो स्वयं कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने जाना चाहता था वह तो आश्चर्य में डूब ही सुनता रहा आत्मा के दृष्टा वक्ता और श्रोता भी की भी यही दशा होती है आत्मसाक्षात्कार के सोपान श्रवण मनन और निधिध्यासन पर आत्मा का श्रवण करने मात्र से कोई आत्मा को जान नहीं लेता श्रवण पहली कड़ी है फिर है मनन और फिर निधिध्यासन आत्मा वा अरे दृष्टव्य स्रोतव्यो मंतव्यो निधि निधिध्यासित यह याज्ञवल का मैत्री के प्रति उपदेश है आत्मा को देखना ही है मैत्री पर उसके लिए पहले श्रवण मनन और निजिध्यासन के सोपानों पर से गुजरना होता है जो मनन और निजिध्यासन की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते श्रवण के सोपान पर ही रुक जाते हैं उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं श्रोतवा प्यनम वेदन चैव कश्चित सुनकर भी कोई कोई उसे नहीं जान पाता